पिता परमात्मा का स्मरण पर्वव्यापक इष्टि के रचयिता परमात्मा प्रणव धनी सज्जनों परमात्मा के प्रति हम विभिन्न प्रकार के भाव बना करके उसकी स्तुति प्रार्थना करते हैं परमात्मा के साथ विभिन्न प्रकार के संबंध हम जोड़ते हैं कभी परमात्मा को पिता के रूप में कभी माता के रूप में कभी गुरु आचार्य के रूप में कभी राजा के रूप में कभी मित्र के रूप में देखते हैं परमात्मा के साथ इन प्रकार के इनमें से किसी एक या अनेक प्रकार के संबंधों को बनाना परमात्मा के साथ हमारी निकटता को बनाने में बहुत सहायक होता है वित्त के मंत्र भी हमें इस प्रकार का निर्देश करते हैं हमें परमात्मा के साथ संबंध बनाने चाहिए परमात्मा हमारा क्या है परमात्मा को हम अपनी तरफ से किस दृष्टि से देखें आज के मंत्र में भी इसी प्रकार का एक भाव स्वयं परमात्मा ने हमारे लिए निर्देशित किया है आज का मंत्र ऋग्वेद का है और महर्षि दयानंद ने इसे आर्याभिविनय के प्रथम प्रकाश में तेईसवें क्रम पर दिया है मंत्र है विष्णो कर्मा पश्यत ये इंद्र युज्य सखा मंत्र के प्रथम चरण में मनुष्यों के लिए उपदेश हे विष्णोः विष्णु के कर्माणि पश्यत पश्च कर्मों को देखो विष्णु का मतलब जो सर्वव्यापक है अर्थात परमात्मा परमात्मा के कर्मों को देखो परमात्मा के कर्मों को जानो यह हमारे लिए विधि की गई निर्देश किया गया ऐसा करो मात्मा के किन कर्मों को जानो तो मैं श्री दयानंद ने इसको स्पष्ट इस किया कि व्यापकेश्वर के किए दिव्य जगत को दिव्य जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि कर्मों को तुम देखो विष्णु के अर्थ को खोलते हुए व्यापकेश्वर के वो व्यापक ईश्वर व्यापक स्वामी जो विष्णु है उसके किए हुए आगे महर्षि लिखते हैं दिव्य जगत की जगत के आगे विशेषण लगाया दिव्य जगत की जो जगत हमें दिखाई देता है संसार दिखाई देता है इसको हम सामान्य रूप से भी ले लेते हैं इसको हम निकृष्ट रूप में भी ले लेते हैं लेकिन महर्षि ने विशेषण दिया दिव्य जगत को ये दिव्य जगत है देवों के योग्य जगत है ये दिव्यता से युक्त ये जगत है जिसमें देवत्व है अति श्रेष्ठ है श्रेष्ठता को बताने के लिए दिव्य शब्द प्रयोग किया विष्णु के कर्मों को हमें देखना है कहां देखेंगे उसके कर्म म हमेशा द्रव्य में आश्रित रहते हैं कोई भी क्रिया कोई भी कर्म होगा तो द्रव्य भी होगा द्रव्य में हम देखते हैं कर्मों को क्रियाओं को विष्णो कर्माणि पश्यतः विष्णु के कर्मों को देखो हां देखो तो उस व्यापक ईश्वर के दिव्य जगत की एक परमात्मा ने जगत को बहुत दिव्य बनाया है कि हर चीज दिव्य है कि मनुष्य शरीर अपने आप में दिव्य है अद्भुत है हम निकृष्ट से निकृष्ट शरीर को भी देख लें तो भी वो दिव्य है उसकी व्यवस्थाएं अचरच भरी है दिव्यता से युक्त है अति अतिविशिष्ट है शरीर को हम भिन्न दृष्टि से कितना भी निकृष्ट मान लें इसको हे समझें क्योंकि अंततः इसे हमें छोड़ना है लेकिन इसको निकृष्ट और हे मानते समय इसको दिव्य भी मानना है दिव्य मानते हुए इसके प्रति वैसा आकर्षण नहीं जैसा कि अज्ञांतावश होता है ये हमारे उच्च लक्ष्य में साधन है दिव्य साधन है इस रूप में इसको दिव्य ही समझना है परमात्मा की कृपा समझना इसी तरह और सब पशु पक्षी जगत पेड़ पौधे भूमि जल वायु ये सब दिव्य हैं। हमें सतत देते ही रहते हैं देते ही रहते हैं ये हमारे से लेने के लिए नहीं बने हैं ये हमारा कुछ छीनने के लिए नहीं बने हैं ये हमें हानि पहुंचाने के लिए नहीं बने हैं ये हमें देने के लिए बने हैं तो महर्षि कहते हैं व्यापकेश्वर के, के किए दिव्य जगत की इस दिव्य जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि कर्मों को तुम देखो जगत उत्पन्न होता है जगत की स्थिति है अभी और जगत का प्रलय भी होगा तीनों को भी देखना है लेकिन साथ में यह ध्यान रखना है कि हम दिव्य जगत की उत्पत्ति देख रहे हैं दिव्य जगत की स्थिति देख रहे हैं और दिव्य जगत का प्रलय भी हम देख रहे हैं एक सामान्य जड़ वस्तु को नहीं ईश्वर को हटा करके नहीं इस सृष्टि को कि बस बनी है चल रही है यह परमात्मा का कर्तृत्व हमें इसके साथ में देखना है और परमात्मा की बनाई हुई वस्तु निकृष्ट नहीं हो सकती परमात्मा की बनाई हुई हर वस्तु श्रेष्ठतम है वो जितनी श्रेष्ठ हो सकती थी उतनी है क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ है और सर्वोत्कृष्ट रचना ही वो करता है जो योग्य चीज है जैसी बननी चाहिए वैसी ही वो बनाई गई है विष्णु परमात्मा के कर्मों को हमें देखना है लेकिन ये ध्यान रखना है कि इस जगत को दिव्य समझते हुए देखना है यदि जगत को दिव्य नहीं देखेंगे इसको निकृष्ट देखेंगे और उसके साथ परमात्मा का कर्तित्व लाएंगे कि परमात्मा ने इसको बनाया है तो परमात्मा के कर्तित्व की निकृष्टता भी हम देखने लगेंगे क्योंकि संसार को हम निकृष्ट देख रहे हैं हीन देख रहे हैं इससे रचयिता की निकृष्टता भी हम जाने अनजाने मान लेते हैं अंदर एक तरफ परमात्मा को बहुत महिमा करेंगे सर्वश्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव वाला वो परमात्मा और दूसरी तरफ संसार को इतना निकृष्ट मानते हुए भी चलेंगे और उस निकृष्ट जगत को बनाने वाला परमात्मा को भी मानकर चलेंगे तो हम कहां पहुंचेंगे एक विपरीत भाव है एक द्वंद्व है द्वैध है अंदर का इन दो बातों में परस्पर संगति नहीं है विरोध है इनमें संसार को शरीर को निकृष्ट मान करके यदि उसका रचयिता परमात्मा को हम मान रहे हैं प्रकृति को कितना भी निकृष्ट कह रहे कि यह है ही ऐसी लेकिन फिर भी यदि रचना की दृष्टि से हम उसको निकृष्ट कह रहे हैं तो उसके रचयिता को भी हम परोक्ष रूप से निकृष्ट मान रहे हैं स्वीकार कर रहे हैं ये परमात्मा के प्रति पूर्ण लगाव को नहीं होने देगा वेद मंत्र में ये तो नहीं लिखा था कि परमात्मा के किन कर्मों को देखो केवल इतना था विष्णो हो कर्माणी पश्चिता विष्णु के कर्मों को देखो और विष्णु ने क्या क्या किया है वो अन्य वेद मंत्रों में आता है ये महर्षि का ऋषित्व है जो ये यहां पर जोड़ रहे हैं क्योंकि वेद मंत्र का भाव यही है इस दिव्य जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय को देखो एक दृष्टि बता रहे हैं ऋषि तो दर्शक होता है उन्होंने दृष्टि को पाया और हमें दृष्टि दे रहे हैं देखना है तो किस जगत को देखना है दिव्य जगत को देखना है और ये कोई मिथ्या उपदेश नहीं कर रहे हैं कि जगत है तो अदिव्य है, लेकिन उसको दिव्य मान करके कथन किया जा रहा है ऋषि उसको दिव्य ही मानते हैं क्योंकि वो दिव्य ही है और हमें भी संकेत कर रहे हैं विष्णु कर्मानी पश्चात है विष्णु के कर्मों को देखो लेकिन इस जगत को दिव्य देखते हुए फिर उसके कर्मों को देखो इस दिव्य जगत को बनाने वाला उसको पालन करने वाला परमात्मा प्रश्न है कि क्यों देखो परमात्मा के इन कर्मों को क्यों देखो परमात्मा ने इस संसार को बना रखा है हम इसका उपयोग करते रहे बस हमारे उपयोग के लिए बनाया है हम उपयोग कर रहे हैं ये परमात्मा का कर्तृत्व देखने की वहां क्या आवश्यकता है जैसे एक छोटा बच्चा होता है उसके सामने भोजन आ गया कोई खिलौना आ गया उसे खिलौने से खेलने से मतलब है बस भोजन आ गया उसे खाने से मतलब है किसने बनाया इससे उसको कोई लेना देना नहीं वो पूरी तरह उस खिलौने का आनंद लेने में मग्न है बहुत से लोग इसको अच्छा भी मानते हैं। पूरी तरह वहीं मग्न रहे हैं, बालक की तरह लेकिन बालक सरल होता है पर अबोध भी होता है जयंता का पुट भी उसमें रहता है इस संसार में बच्चे की तरह सरल रहते हुए जिया जाता है जीना चाहिए लेकिन बच्चे की तरह अबोध रह करके नहीं बड़ों की तरह बोध भी होना चाहिए बड़े व्यक्ति होते हैं समझदार होते हैं बुद्धिजीवी होते हैं वो जब किसी मूर्ति को देखते हैं किसी चित्र को देखते हैं किसी संगीत को सुनते हैं किसी रचना को किसी मकान को और किसी को ऐसे देखते हैं तो केवल उसको देख करके ही आकर्षित और सुखी नहीं होते वो तत्काल रहते किसने बनाया है इसको कौन कलाकार है जिसने ये चित्र बनाया है ये कौन कलाकार है जिसने इस मूर्ति को प्रतिमा को बनाया है वो वहां तक सीमित नहीं रहते ये प्रबुद्धता का लक्षण है कि हम किसी दिव्य रचना को देखते हैं तो ये बनाया किसने है उस तरफ दृष्टि जाएगी हा बच्चों की नहीं जाएगी जो केवल उसके सुख में रहते हैं उनकी नहीं जाएगी जो बुद्धिमान है प्रबुद्ध है वो अवश्य सोचेंगे उसके कर्तृत्व को सोचेंगे उसकी क्षमताओं को सोचेंगे कितनी अद्भुत क्षमता है उसमें कितनी एकाग्रता से उसने बनाया कितनी बड़ी कलाकारी है उसकी कैसी भावनाएं थी उसकी कितना श्रेष्ठ था वो ये सब भी वो सोचते हैं उसके प्रति प्रशंसा के भाव बोलते हैं वचन बोलते हैं उसको धन्यवाद देते हैं उसको बढ़ाते हैं ये सब प्रबुद्धता का लक्षण है ये संसार दिव्य है हम इसको अच्छा भी मान रहे हैं बहुत सुखद है ये बहुत सुविधाएं देता है ये हमें इतने तक ही वहीं पर सीमित नहीं रहना ये देखना ये जो दिव्य जगत है इसका रचने वाला कौन है किसने बनाया है ये परमात्मा के कर्म है विष्णो कर्माणि पश्यत और इसको आके क्यों देखें हम तो उसके लिए उत्तर दिया यतो व्रतानि निपे दो तरह से इसके अर्थ किए जाते हैं परमात्मा के उन कर्मों को देखें इस सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय को जिससे कि परमात्मा के जिन कर्मों से हम अपने व्रतों को पालन करने में समर्थ हो पाए यतो तो व्रता पश पशे बेन बेन व्रत होते हैं ब्रह्मचारियों का व्रत होता है हम विद्या को प्राप्त करें शरीर को पुष्ट करें उन्नति करें अपनी उन्नति के लिए कुछ व्रत लेता है विद्यार्थी तपस्या करता है और उससे जो उसे प्रगति मिलती है मैं इस व्रत को कैसे पालन कर सका यह सामर्थ्य कहां से आई परमात्मा के उन कर्मों को देखो जिनके कारण से मैं अपने व्रतों का पालन कर पाया कुछ उन्नति कर पाया अपने साथ में उसको जोड़ा गृहस्थी है अच्छा परिवार बनाया समाज की सेवा की राष्ट्र की उन्नति की अच्छी संतान दी अभावों को दूर किया उत्पादन किया वस्तुओं का मैंने मेने सेवाएं दी संकल्प था मुझे ऐसा करना है उससे हमें आजीविका की भी प्राप्ति होती है लेकिन सेवा भी होती है ये सब जो मैं कर पाया एक गृहस्थी भी सोचे उसने व्रत लिया था संकल्प लिया था मैं ये ये करूंगा समाज के लिए यह मैं जिस कारण से कर पाया परमात्मा के उन कर्मों को हम देखें यही बात वानप्रस्थी और सन्यासी के लिए समाज सुधारक के लिए है राजा के लिए है इन सबके अपने अपने व्रत होते हैं सज्जन व्यक्ति कुछ व्रत लेके संकल्प लेके चलता है मुझे समाज राष्ट्र के लिए ये ये करना है और वो अपना समय श्रम आदि सब लगाता है उसके लिए मेहनत करता है लोगों का भला करता है ये जो सारे व्रत लिए थे मैं ऐसा ऐसा करूंगा और किया उसके साथ जोड़ करके कहा कि ये सब व्रत जो हम पालन कर पाए हैं जिसके कारण से कर पाए परमात्मा के उन कर्मों को देखो बिना उसके हम नहीं कर पाए और ये आर्य में एक अलग दृष्टि को उत्पन्न कर देता है एक अलग भावना को उत्पन्न कर देता है दूसरा व्यक्ति है जो संसार के साधनों को देख रहा है उपयोगी है और उपयोग ले रहा है बस उसमें अपनी सामर्थ्य ही पूरी मानता है ये क्यों और कैसे उपलब्ध हो गए किसने दे दिए उस सब के पीछे कुछ नहीं देख रहा है तो वहीं पर ही अटक करके अपने जीवन को वहीं तक ही चला पाएगा वो परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता उतना कृतज्ञ नहीं हो सकता वो अपने जीवन को उतना उन्नत नहीं बना सकता वो संसार के साधनों का सदुपयोग नहीं कर सकता वो दुरुपयोग लेगा अति में जाएगा और हानि उठाएगा अपने व्रतों को हम जिस कारण से पूर्ण कर पाए ऐसे उस परमात्मा के कर्मों को हम देखें क्यों तो देखें ये संबंध क्यों जोड़ें कि हमारे व्रतों को पूर्ण करने वाला वह परमात्मा है कि परमात्मा से एक संबंध हमें विकसित करना है इसकी परिणति क्या होगी हमारे किस भाव में हम चले जाएंगे तो अगले अंश में कहा मंत्र के अंत में इंद्र युज्यह सखा इंद्र का आत्मा का हमारा प्रत्येक का जो हम आत्मा है उसका वो सखा है मित्र है और युज्ञ सखा सबसे उपयुक्त तो मित्र है श्रेष्ठतम मित्र है इंद्रस्य युज्ञ सखा यह हमने संबंध बनाया परमात्मा से मित्रता का वो हमारा मित्र है मित्र की तरह है जैसे संसार के मित्र होते हैं वैसा वो भी हमारा मित्र है लेकिन संसार के मित्रों से भी बढ़कर के है उपयुक्ततम मित्र है हमारा ये भाव हमारे मन में पैदा होना है ये भाव परमात्मा के प्रति हमारी निकटता को लाएगा आज हम जो हैं अपने व्रतों से संकल्पों से जो जो हमने किया है अध्ययन किया शारीरिक उन्नति की परिवार की उन्नति की समाज सेवा की जो कुछ भी किया विभिन्न संकल्पों को लेके हर व्यक्ति ने कुछ न कुछ किया है उसमें सफल हुआ है वो जितने जितने जो सफल हुए उस सब में परमात्मा के कर्म कारण है परमात्मा की व्यवस्था कारण है ये देख करके हमें लगे कि परमात्मा मेरा सबसे निकटतम मित्र है सबसे उपयुक्त मित्र है महसी ने इसका कारण भी लिखा है जीव इसका वही एक योग्य मित्र है अन्य कोई नहीं है अन्य जितने मित्र हैं वो अयोग्यता को भी रखते हैं, हमारी हानि भी करते हैं, जाने और अनजाने लेकिन वो परमात्मा ऐसा है जो कभी हानि नहीं करता क्योंकि वो ज्ञान में रहता ही नहीं है वो ज्ञान में ही रहता है और उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं और वो क्यों हमारा सबसे युज्य मित्र है तो मेरे कारण लिखते हैं क्योंकि ईश्वर जीव का अंतर है हमारे अंदर रहता है हमारे अंदर भी रहता है हमारी हर बात को जानता है हमारे लिए क्या श्रेष्ठतम हो सकता है वो ये जानता है अन्य दूसरे मित्र भी पूरी भावना से युक्त तो होते हुए बिल्कुल हमारे सच्चे मित्र होते हुए भी हमारा वो भला नहीं कर सकते क्योंकि वो अंतरयामी नहीं है उन्हें इस बात का पूरा पता नहीं है कि हमारा हित वास्तव में किसमें है वो अपने ज्ञान के अनुसार अपने साधन शक्ति के अनुसार हमारा हित करते हैं हम भी उनका करते हैं और हम परस्पर मित्र रहते हैं लेकिन वो अंतर्यामी नहीं है ये परमात्मा अंतर्यामी है इसलिए वो ही हमारा सबसे उपयुक्त मित्र हो सकता है इससे परमात्मा से सदा मित्रता रखनी चाहिए वो तो हमारा युज्य मित्र है ही हमें परमात्मा से सदा मित्रता रखनी चाहिए परमात्मा के प्रति मित्रता का भाव रखना चाहिए section section मित्र से कभी भय नहीं होता मित्र के प्रति भाव होता है ये मेरा हित ही करने वाला है मित्र की सन्निधि में हम निश्चिंत रहते हैं मित्र की सन्निधि में निर्भयता रहती है मित्र की सन्निधि में हमेशा ये भाव रहता है कि मेरा सहायक मेरे साथ में है कुछ भी होगा तो मुझे इससे सहायता मिलेगी सहायता का आश्वासन रहता है ऐसा आश्वासन हमारे मन में परमात्मा के प्रति विकसित तो हो सके हमें डर इसलिए लगता है क्योंकि हमें सहायक प्रतीत नहीं होता है कोई चिंता हमें इसलिए लगती है क्योंकि दूसरा सहायक नहीं हमें दिखाई देता दूसरों के प्रति इतना विश्वास नहीं होता है जितना जितना सहायक कोई दिखता है जितना जितना विश्वास होता है उतनी उतनी निर्भयता और निश्चिंतता शांति हमारे में रहती है लेकिन फिर भी भय उत्पन्न होता है यदि उस अंतर्यामी परमात्मा को हम अपने अंदर स्वीकार कर रहे हैं वो हमारा युज्य मित्र है तो फिर कहां भय और शोक रहने की स्थिति बनेगी वो हितकारी तो है ही है हमारे साथ में दुनिया अहित करेगी तो भी परमात्मा का हित तो हमारे साथ में विद्यमान है संभालने वाला है हमारे साथ में प्रथम पंक्ति का एक दूसरे ढंग से भी अर्थ किया जाता है विष्णु हो कर्माणि पश्यत विष्णु के कर्मों को हम देखें यथो व्रता पशपशे जिससे कि हम अपने व्रतों का पालन कर सकें हम अपने व्रत के पालन में लगे हैं लेकिन परमात्मा के कर्मों को देख करके हम अपने व्रतों को पालन करने में वैसे दृढ़ हो जाएं, जैसे कि परमात्मा दृढ़ है परमात्मा अपने नियम में अटल है संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय नियम पूर्वक वो करता है कि उन कर्मों को देख करके हम अपने व्रतों को पालन करने में समर्थ हो जाए पूरी तरह समर्थ हो जाए परमात्मा के कर्मों को हम संसार में देखते हैं संसार भौतिक है जड़ है और इस जड़ जगत में जो चेतन प्राणी हैं, उनके भी शरीर तो जड़ ही हैं, अंदर चेतन तत्व तो है सजीव निर्जीव जो भी संसार है जो भी जगत है उसको देखें हम एक तरफ धार्मिक व्यक्ति आंख बंद करके अंदर आत्मा और परमात्मा को जानने समझने का प्रयास करता है अनुभव करने का प्रयास करता है कहा जाता है कि बाहर मत देखो बाहर के विषयों से संपर्क में मत आओ क्योंकि तो नहीं तो अंदर नहीं देख पाओगे वो एक अपनी जगह साधना है लेकिन बाहर देखना भी हानिकारक नहीं है परमात्मा के कर्मों को देखना है तो हमें इस दृष्टि में देखना होगा इस शरीर में देखना होगा बाहरी जगत में देखना होगा संसार को देखना भी परमात्मा के निकट ले जाने वाला हमारा बन सकता है बनेगा ही जो संसार को ध्यान से देखेगा संसार की रचना को देखेगा वो परमात्मा के निकट जाएगा ही उसे परमात्मा को मानने को विवश होना ही पड़ेगा उसका परमात्मा के प्रति विश्वास और दृढ़ और दृढ़ होता ही जाएगा यदि संसार को केवल सुख प्राप्ति के साधन के रूप में देखते हैं केवल इंद्रिय सुख की दृष्टि से संसार को देखते हैं, परमात्मा को हटा के तो नहीं बनेगी बात यह रचनाकार को भी देखना है उसकी रचना कैसी है उसने क्यों बनाया है किस तरह से बनाया है उसमें क्या होता है तो ठीक रहता है क्या किया जाता है तो वो गलत हो जाता है हानिकारक हो जाता है ये सब देखना यदि हम आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी संसार को देखने लगे उन्होंने जो बनाया बताया कि ये ऐसे ऐसे बनाए अंदर की बहुत सूक्ष्म बातें उन्होंने बताई है संसार की बहुत दूर दूर की बातें बताई हैं जो हम वैसे इंद्रियों से नहीं जान सकते उनके द्वारा देखी गई जानी गई बातों को जब हम पढ़ते हैं और उसके अनुरूप फिर देखते हैं संसार को कि परमात्मा को जोड़ करके ज्ञान की सूचनाओं को लेकर के और इधर शास्त्रों के ईश्वर कर्तृत्व को साथ में रख के जब हम इसे देखते हैं तो परमात्मा के प्रति हमारा विश्वास और दृढ़ होता जाता है और स्थिर हो जाता है पूर्ण अटल हो जाता है वो तो कोई डिगा नहीं सकता परमात्मा है और उसने इस प्रयोजन से इस सृष्टि को बनाया यह निश्चय हो जाता है और जब यह निश्चय हो जाता है तो हमारी दिशा बन जाती है कि हमें फिर करना क्या है किसके अनुसार करना है क्या करना है जीवन का लक्ष्य क्या है यह भी निश्चित हो जाता है इस संसार को जानना भी अध्यात्म में बहुत सहायक है इस संसार में परमात्मा के कर्म को देखना है परमात्मा को साथ में रखते हुए इसको देखना है वही इतनी सी दृष्टि बनानी है वेद मंत्र ने कहा विष्णु हो कर्माणी पश्च्यत विष्णु के कर्मों को देखिए परमात्मा को हम मित्र के भाव में भी देख सकते हैं भी वेदसम्मत है परमात्मा चाहता है कि हम उसे मित्र के रूप में देखें अनेक बार परमात्मा के प्रति हमारे बड़े उच्च भाव होते हैं आदर के भाव होते हैं इसलिए हम माता पिता गुरुजन राजा इन्हीं रूप में उसको देख पाते हैं और जब मित्र के रूप में देखने लगते हैं तो मित्रों के साथ हमारा व्यवहार समानता का होता है हम मित्रों को उस आदर से नहीं देखते माता पिता को गुरुजनों को आदर से देख लेते हैं लेकिन मित्र को हम आदर की तरह नहीं देख पाते वहां हित का भाव होता है लेकिन आत्मीयता का भाव मित्रता में भी होता है आत्मीयता का भाव माता पिता के साथ भी होता है ये मेरे हैं अपने हैं हितकारी हैं लेकिन मित्र के साथ आदर भाव उस तरह का न होते हुए भी निकटता तो बहुत होती है माता पिता गुरुजनों को जो बात हम नहीं कह सकते एक विशेष भाव होता है वहां हर चीज व्यक्त नहीं हो पाती कुछ चीजें हम नहीं कह पाते आदर के कारण से लेकिन वो बहुत सी बातें हम मित्र को कह देते हैं मित्र हमें कह देता है पड़ों के साथ रहते हुए आदर का भाव रहते हुए एक तनाव भी व्यक्ति विकसित कर लेता है एक भेद भी विकसित करता है भिन्नता रहती है लेकिन मित्र के साथ में जैसे कि सब कुछ खुला हुआ है अच्छाई भी बुराई भी गुण भी अवगुण भी सब खुले हैं जैसे परमात्मा के प्रति हमें आदर भाव बनाए रखते हुए भी मित्रता का भाव हो सकता है हम हमें करना चाहिए परमात्मा से क्या छुपाना है ये बड़ी विचित्रता है परमात्मा को हम माता पिता गुरु मानते हुए भी मित्र मान सकते हैं संसार में भी कभी कभी ऐसा होता है माता और पिता ऐसे व्यवहार करने लगते हैं जैसे मित्र हैं हम भी मित्रवत समझते हैं ऐसा हो सकता है गुरुजनों के साथ भी मित्रता का भाव हो सकता है कम होता है लेकिन परमात्मा के साथ ही मित्रता का भाव भी हो सकता है हमें लेना चाहिए वेद का उपदेश है उसके लिए हमें परमात्मा के कर्मों को देखना है उसके मित्र मित्रभाव को समझना है वो हमारी उन्नति में हमारे व्रतों के पालन करने में बहुत सहयोगी है निकटतम हमारा मित्र है परमात्मा के प्रति निर्भयता रखते हुए इस संसार में उसके बनाए इस दिव्य संसार में हम जियेंगे तो ये संसार हमारे लिए उस फल को देने वाला बन जाएगा जिस फल को देने के लिए परमात्मा ने इस संसार को रचा है और जिस फल की प्राप्ति के लिए हमने मनुष्य शरीर धारण किया है हमें ये मनुष्य शरीर मिला है मंत्र के भावों को मन में रखते हुए परमात्मा के प्रति सखा भाव रखते हुए ओम का उच्चारण ओ